ब्लॉग की एक, एक और पेश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है डॉक्टर विजय लक्ष्मी राय की कहानी ममत्व पूर्व दिशा में जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही मंदिर के घंटे बजने की ध्वनि सुनाई दी। मेरी नींद से बोझिल पलकों ने उठने से इनकार किया लेकिन चाय बनने की सूचना मिलते ही बिस्तर छोड़ना पड़ा ब्रश करते करते छत पर पहुंच गई। पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा के कारण प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता था पक्षियों के कलरों से सारा आकाश गूंज रहा था सभी पक्षी अपने भरण पोषण की चिंता में चारों दिशाओं में उड़ चले थे तभी मेरी दृष्टि सामने लगे नीम के वृक्ष पर पड़ी जहाँ पर पक्षियों का जमघट अभी विद्यमान था उन्ही पक्षियों में कुछ कबूतर भी थे जिनमें से दो कबूतर बार बार एक घोंसले में जाते अपनी चोंच घोंसले में डालते फिर उड़कर कुछ देर आंखों से ओझल हो जाते, अपने चोंच में कुछ दबाकर कर लाती पुनः घोंसले तक जाते। मैं समझ गई उस घोंसले में कबूतर के नन्हे शावक हैं। उस घोसले और कबूतरों के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई। मैं नित्य प्रति उन कबूतरों को देखने लगी रविवार का दिन था मैं कुछ देर से ही सोकर उठी थी और अपनी आदत के अनुसार ब्रश करती हुई छत पर पहुंची। उन कबूतरों को मैंने चिंतित मुद्रा में पेड़ के ऊपर तेजी से आवाज करते हुए पाया पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये कबूतर इतनी तेजी से आवाज क्यों कर रहे हैं अन्य पक्षी तो उड़ चुके हैं तभी मेरी दृष्टि नीम के पेड़ के बगल में लगे आम के पेड़ पर पड़ी, जहाँ एक बाज पक्षी बैठा हुआ था अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया था बाज को वहां देखकर सभी पक्षी तो अपनी जान बचाकर उड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे पर कबूतरों का यहाँ जुड़ा घोंसले में पल रहे उनके शावकों को छोड़कर कैसे उड़ सकता था अतः उनकी सुरक्षा हेतु वह अपनी जान जोखिम में डाल कर वही गुटरगू गुटरगू गुटर गुटर गुटर कर रहा था जिनमें उनकी बेबसी और डर की झलक सुनाई पड़ रही थी तभी वह बाज उड़ा और पेड़ के चारों तरफ मंडराने लगा कुछ ही क्षणों में बाज ने घोसले को तहस नहस कर डाला दोनों कबूतर तो उड़ गए लेकिन पिंजरे में मौजूद एक नन्हा शावक उड़ने की कोशिश में मेरी छत पर आ गिरा मैं खड़े खड़े यह तमाशा देख रही थी मैंने, मैंने बाज के डर से उस शावक कबूतर को जल्दी ही अपनी गोद में उठा लिया और, और दौड़कर नीचे उतरकर अपनी मां को बताया मैंने, मैंने और मां ने घर में पड़े, पड़े एक पुराने पिंजरे में बाज के डर से उन्हें रख दिया दो तीन घंटे में ही मैंने उस शावक को खाने पीने के लिए चावल फल पानी इत्यादि सामान पिंजरे में रख दिया लेकिन डरे एवं सहमे हुए उस शावक ने किसी भी खाने के सामान पर अपनी चो नहीं लगाई और दुखित आवाज में मध्यम स्वर में गुटर गु करता रहा उसकी आवाज करुणा से ओत प्रोत थी तभी वहाँ वह दोनों कबूतर आकर तार पर बैठ गए जो कि शायद शावक के माता पिता थे थोड़ी ही देर में वह गुटर गु गुर गु करते हुए पिंजरे के आसपास घूमने लगे वह अपनी चोंच से कभी पिंजरे की पत्ती को पकड़ते तो कभी शावक की चोंच को ऐसा लगता था जैसे वह उसे प्रेम करते हुए सांत्वना दे रहे हों, और कह रहे हों कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तुम्हें आजाद करा लेंगे मैं सामने, मैं सामने बैठे बैठे, बैठे, बैठे उनकी वात्सल्य में डूबी हुई क्रियाकलापो को देख रही थी मैंने उस, उस शावक कबूतर को मुक्त करने के, के विचार से माँ की, की तरफ देखा उनकी सहमति से, से मैंने, मैंने पिंजरे के दरवाजे की छड़ निकाल दी और, और दूर हट गई। कुछ क्षण उपरांत वह दोनों कबूतर पिंजरे के पास आए और पिंजरे के दरवाजे को न जाने कैसे खोल दिया वह शावक तुरंत ही बाहर निकल आया था उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था कबूतरों ने अपने शावक को तीन चार बार उड़कर उड़ने की कला सिखाई अगले ही पल उस शावक ने भी अपने पंखों को फड़फड़ाया और छत की मुंडेर पर जा बैठा और फिर दूसरी उड़ान में नीम के पेड़ पर वह दोनों कबूतर भी उसके साथ उड़कर पेड़ पर पहुंच गए और पत्तों की हरितिमा में कहीं छिप गए दिखाई नहीं पड़ रहे थे सिर्फ उनकी हर्ष मिश्रित गुटरगु गुटरगु की आवाज सुनाई पड़ रही थी जो कि कुछ देर पहले की गुटरगू से काफी भिन्न थी मैं सोच रही थी कौन कहता है कि स्नेह प्रेम अपनापन जैसे मनोभाव केवल इंसानों में ही होते हैं इन बेजुबान पक्षियों में भी अपने बच्चों के प्रति कितना ममत्व है आज मैं यह बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय लक्ष्मी राय की कहानी ममत्व